ध्यान विवचन से प्रस्तुत इतरानंद ब्रह्मानंद का विवेचन आरंभ हुआ अन्य विवेचना द्वय का प्रतिपादन प्रकृत के असंगत है इस करके ब्रह्मानंद त्र्मानंद जेनाषयानंद वानानंद ब्रह्मनंद जन्य तदोधो तो उपयोगिवा ब्रह्मानंदबोधित उपयोगी न प्रकृत असंगत अभिपाय न प्रकृत असंगत नहीं अभिप्राय से कहते ही तथा च विषयानंदसनानंदमू आनंद जनयनास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभा इत्यमु प्रभंद विषयानंदो वासना आनंदो ये दो आनंदो तु जनयन स्वयं प्रभ ब्रह्मानंद आस्ते स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद रहता है ये दोनों आनंद की उत्पत्ति करता है विषय आनंद वासनानंद दोनों ब्रह्मानंद का कार्य है सफा चाह एवं आनंद तय विदेश तीन प्रकार आनंद होने पर जो स्वयं प्रकाश आनंद है ब्रह्मानंद है विषयानंद वासनानंद जनयती जो विषयानंद वासनानंद को उत्पन्न करता ओ ही ब्रह्मानंद समझना अर्थात विषयानंद वासनानंद का कारण है है्रह्मानंद समझना सही है वृत्ता संकीर्तन पूर्वक उत्तर ग्रंथम अवतारय थी वृत्त अति तो उसका अनुवाद करके उत्तर ग्रंथ का अवतरण करते है श्रुति युक्त अनुभूति स्व प्रकाश चिदात्म के ब्रह्मानंदे शुक्ति कालेक्ति सिद्धे सिद्धे विद्या सिद्धे नुंद ब्रह्मानंद ब्रह्म ही आनंद ही विज्ञान ब्रह्म श्रुति प्रमाण ही आनंद वो ब्रह्मनंद कैसा है सब ही सप्रकाश्रकाश अचिदात्मक चिदरूप स्वरूप चेतन ज्ञान रूप जो ज्ञान रूप है ज्ञान रूप ब्रह्म वही ब्रह्म ब्रह्मान ये, ये सिद्ध हुआ किसे सिद्ध हुआ श्रुति युक्त अनुभूति युक्तिया अनुभूतिया श्रुति युक्त अनुभूति प्रमाण से सुश्रुति काल में ये ब्रह्मानंद सिद्ध हुआ सिद्ध होने पर सिद्धेश अन्य अन्य काल में ब्रह्मानंद है अभी समूह कहते आगे कहेंगे अभी तक ये सिद्ध हुआ सुरस्वती काल में ब्रह्मानंद है उसमें श्रुति प्रमाण युक्ति और अनुभूति सब श्रुति युक्ति का श्रुति भी सुरस्वती काले सकले विलीन तमोभिभूत सुख रूप सब विलीन हो जाते हैं अज्ञान से अभिभूत सुख रूप को प्राप्त करते अज्ञान से युक्त सुख रूप प्राप्त करता है जीव इत्यादि भी उदाहतादी श्रुति होगी उदाहतादी श्रुति भी युक्ति भी युक्ति क्या है सुखम अहम और ये परामर्श स्मरण होता है से जगने के बाद यह स्मरण अनुभव के भी न होगा परामर्श हमने था अनुभव अर्थापत्ति से युक्ति से अनुभव सिद्ध होता है सुश्रुति काल में अनुभव हुआ था यदि सुख का अनुभव नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा मरण अन्य था अनुभत्या सुख हुआ है युक्तियों के द्वारा तो अनुभूत्याच अनुभव कैसे उस अर्थापत्ति से अनुभव का कल्पना होती है यह स्मरण होता है अनुभव के बिना स्मरण नहीं, नहीं होगा अभी स्मरण होता है तो अनुभव हुआ था सरस्वती कालीन अनुभव है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है सुरशतिया अनुभव है नश्वती का अनुभव योग्य अनुभूत आचर सरस्वती काल है स्वप्रकाश ब्रह्मानंद साधित हो सरस्वती काले में ब्रह्मानंद है स्वयं प्रकाश और सीधा किया गया अभी तक इसके आगे तर अन्यदा काल से सरस्वती को छोड़ करके अन्य काल में जागरण अवस्था जो ब्रह्मानंद अवगम उपाय अवक्षते तो हम सुनु जागृत अवस्था में भी ब्रह्मानंद का ज्ञान होगा उसका उपाय दिखाएंगे सुनो ब्रह्मानंदा अवगमोपायम् जीवस्य उपायतविवस्था दर्शयंद दर अवगम का उपाय प्रतिज्ञा हुई अभी कहेंगे उसको दिखाने के लिए दर्शय तुम तदात उसकी भूमि का रूप से संताम जीवस्य अवस्थाद्वये अवस्था अवस्था प्राप्ति दर्शय पहले जागरण स्वप्न अवस्था की प्राप्ति कैसे होती उसको दिखाते हैं। उसको दिखाना है जागृत अवस्था में भी ब्रह्मांड अवगम केसों का दिखाना है पहले जागृत अवस्था केस है उसको बताते हैं निमित्त के साथ जीव के अवस्था दे प्राप्ति दिखाते हैं। या या गत्वा य आनंदम सुक्तौन सुप्त स विज्ञानमत्मता ग्वा स्व गत्वा आपनों स्थान वा प्राप्नोति यह यौ आनंदमय स विज्ञानम आत्मता गबुद्धम वन भेदता प्राप्त प्राप्नोति तब साम आनंदमय कारण अज्ञान उपाधि वो आनंदमय विज्ञानम आत्मता गो विज्ञानमूप प्राप्त करके स्वप्न प्रबोधम बात आप स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था को जाता है खान-उपाधि से सप्त तो का विलीना अवस्था से आनंदमेय विज्ञान अंत से लीन हो जाते हैं आनंदमय शब्द न कथ्यक्त तो जो कहा गया आनंदमेय प्रशुति अवस्था में उक्त आनंदमय वह विज्ञान शब्देदे बुद्धि उपाधि विज्ञान का से बुद्धि है विज्ञान सद का बुद्धि बुद्धि उपाधि मत विज्ञान मयता प्राप्य विज्ञान तो में हो जाता है तो लीला अवस्था में आनंदमय और बुद्धि उपाधि होने से विज्ञान में बुद्धि का लय अवस्था और घनीभूत तो होता है विज्ञान मित्र को प्राप्त करके स्थान भेद से पक्षमाण तो स्थान विशेष योग कहेंगे स्थान विशेष स्वप्न को प्राप्त करता है जागरण को प्राप्त करता है उसका निमित्त है कर्म प्रार्ध कर्म का भोग होता है स्वप्न भोगप्रद कर्म जागरण भोगप्रद कर्म के अनुसार कभी स्वप्न में जाता है कभी जागरण करता है इधानी तो। जागृता अवस्था उपयोगिनी स्थानी दर्शेती स्थानीय लिखना है इधान जागृदा द्या, व्यवस्था उपयोगी स्थानीय दर्शति जागृत सपना अवस्था के उपयोगी स्थान को दिखाते ही नेत्रे जागरण कंठे नेत्रे कंठे जागरति स्वन सुर्षुंबु आतागमस्तक नेत्रे व्याप्य जागर्ति चेतन नेत्र जागरण जागरण स्थान नेत्र में कंठे स्वप्न स्वप्न कंठ स्थान में जीव रहता है सुप्ति हृदम भुजे हृदय हृदय रूपम बुज कमला हृदय कमल में सुक्ति निष्ठा ने बताया नेत्र जागरण जो कहा गया है नेत्र में उसकी उपलब्धि होती है योगियों के द्वारा चाक्षी सुपुर सूची में कहा गया उसको लेकर के नेत्र जागरण का वस्तुता आपाद मस्तक देहम व्याप्य चेतना जागृति जागृत अवस्था में पाद से लेकर तक व्याप्त होकर के चेतना रहता है जागता है नेत्र शब्द से कृष्ण देह उपलक्षण पड़ता हम अभी उपलक्षण सारे देह लेना नेत्र नेत्रवन और अन्य वेलना अभिप्राय करके नेत्र जागरण इत अंश से समर्थन नेत्र जागरण जो कहा गया उसका आकाश मस्तक देवं व्याप्य चेतन जागरती आद से लेकर मस्तक तो पूरा देह में व्याप्त हो करके जागरण समय चेतन रहता है चेतन है जीव ओं देहम व्याप्य इत्यनेन विवक्षित दृष्टान्त प्रदर्शन स्पष्ट स्पष्टेति। मस्तक देहम व्याप्य देह के व्याप्त करके ऐसा जो कहा गया उसके द्वारा तो क्यार से विवक्षित है उसको स्पष्ट करते दृष्टान्त दिखा करके देह देह पादात्मस सप्ताह पिंडवत अहम मनुष्य निश्चितवतिविष मनुष्य देह को व्याप्त करके चेतना रहता है कहा देह को व्याप्त कर देह तादात्म्य में अपना देह के साथ तादात्म को प्राप्त किया रहता है चेतना तो उसमें दृष्टान दिया तब तह पिंडवत यह पिंड लोहा का पिंड ही उसको लाल गर्म कर देंगे बहुत एकदम लाल हो जाएगा लाल होने पर उसमें अग्नि रहेगी एक देश में पूरा व्याप्त करेगी जिस प्रकार अग्नि लोहो व्याप्त हो जाने पर उसको लोहो कहेंगे अग्नि कहेंगे कोई अग्नि कहता है कोई लोह कहता है अयो दहती अयो दहती अय पिंडा और अग्नि दोनों में साधात्म हो गया एक रूप हो गया दोनों का एकत्व तो अभ्यास होता है भ्रम वस्तु तो एक है नहीं लहो तो है अग्नि तो अग्नि है दोनों मिल जाने पर एक ही दिखता है लोह अलग अग्नि अलग दिखता है पिंड है दोनों का अभैद भ्रम हुआ पर दोनों धर्मी का धर्मो का अभ्यास होता है धर्म जिसमें रहेगा उसको कहते धर्मी जैसे दंड जिसमें दंडी ये धर्म वाला को धर्मी कहा गया एक धर्म है लोह एक धर्म है अग्नि अग्नि में धर्म है दगत्व लोह का धर्म है वर्तुलत्व गोलाकार ये धर्मी जो का एकत्व तो होने से धर्मों का परस्पर अध्यास होता है अग्नि दग्धृत का दग्धृत्व धर्म का आदेश होता है लोहो में कहते आयु दहती दहन करते तो अयपिंड में है नहीं अग्नि में है कि अग्नि के उसमें आरोपित करके तो आयु दहती और अयोपिंड वहाँ अग्नि कैसे गोलाकार है वर्तुल्व तो है लोह का अग्नि में दिखता है अग्नि का दग्धृत्व लोहपिंड में लहो का तो अग्नि में यह आरोपित होता है धर्म अध्यास होता है धर्मी दोनों धर्म का एकत्र भ्रम से दोनों का परस्पर धर्म का होता है। जैसे अवे पिंड और अग्नि का में ब्रह्म होता है ठीक इस प्रकार चेतन देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है पूरा देह पूरा चेतन शरीर देह तादात्म्य आपता है पिंडवत तपता पिंड के समान पर तपह देह में मनुष्य धर्म है वो कहता अहम मनुष्य चेतन और देह का दोनों का तादात्म हो जाने पर अहम मनुष्य हो मनुष्य तो चेतन में नहीं वही चेतना भी मनुष्य है कभी पशु हो जाएगा कभी वृक्ष हो जाएगा पक्षी हो जाएगा तो चेतना में मनुष्य तो या पशु तो है नहीं होने पर ही कहता हम मनुष्य क्यों लेकिन चेतन के साथ देह का तादात्म्य हुआ देह का मनुष्य धर्म चेतन में आरोप है अहम मनुष्य इतम निश्चित अवतिष्ठते पूरा निश्चय करके बोलना नहीं पड़ता है देखना पड़ता है कभी मैं मनुष्य हूँ या नहीं संचयता है बिल्कुल निश्चय करके रहता है मनुष्य ऐसे निश्चय कर रहता है देह सादा सत्तर प्रमाण महा ऐसे निश्चय कर रहता है साधात्मा में से ही या तो मनुष्यत्व आदि जाति मत देह न साधात्म प्राप्त मनुष्यत्वादि जाति तो देह में जाति वाला देह है उसके साथ तादात में प्राप्त हुआ चेतन तह तो मनुष्य निश्चय करके निश्चय के से संसार तो ज्ञान है संशय नहीं भ्रांति में नहीं पक्का निश्चय तो मानता है न मनुष्य कभी अहम मनुष्य न ऐसे कहता है <laughs> मनुष्य में हूँ अथवा <laughs> नहीं संचय होता है कभी नहीं पक्का निश्चय करके गिर अवतिष्ट रहता है यही देह के व्याप्त हो गरी चेतन रहता है देह तदात्मि का दर्शति देह मेंन देह तत्मिम हेतुअवस्थान ताने अवस्थातरा देह तदात्मा हेतुका देह में काम अभिमान के कारण जो अन्य अवस्था है उसको दिखाते है उदासीन सुखी दुखी उदासी त्रय मेंसोसू सुख दुखे कर्म कार्यसी स्वभावत उदासी दुखी असौ जीव उदासीन सुखी दुखी इतवस्था ये ये तीन झात्रा गच्छति वह जीव कभी उदासीन कवि सुखी कभी दुखी तीन अवस्था प्राप्त करता है सुख दुख कैसे होते सुख दुखे कर्मकारीखम चुखम च सुख दुखे कर्म कार्य पुण्य का कार्य पुण्यकर्म का कार्य सुख पापकर्म का कार्य दुख हि औदासीदासीन्यम औदासीन्यं तोदासीन्य स्वभावत औदासीन तो स्वभावत ही औदासीन पुण्य का कार्य पाप का कार्य पाप पुण्य का कार्य नहीं हे स्वभावत ही हे पुण्य पाप कार्य सुख दुख ये तीन अवस्था है उदासीन सुखी और दुखी तथा सुखित तो दुखित तो हो कर्म जन्य ज्ञान आयो तो तो, सुखित दुखित सुख जिसमे है उसमें धर्म रहेगा सुखित तो, दुखी में दुखित्व तो, सुख रूपे है सुखित तो, दुख रूप दुखित तो, कर्मजन्य उसमें रहेगा कर्मजन्य तो, सुख दुख में पुण्य कर्म जन्य तो और दुखित में पाप कर्म जन्य तो विशेषण सुख दुख तद हेतु सुखी में विशेषण है सुख सुख को सुखी कहेंगे विशेषण होगा सुख दंडी में दंड विशेषण होता है सुखी में विशेषण है सुख दुख में दुख ये विशेषण होता है सुख दुख तद हेतु कौतम कर्म हेतु कत्म कर्म हेतु ही सुख दुखी कर्मकारी कर्म का कार्य सुख दुखी होने से सुखी दुखी तभी कर्मजन हो सुख दुख और निमित्त भेदा दैविधमः विध ये जो सुख दुख है वो भी निमित्त के भेद से दो हो जाते हैं निमित्त भेदा है। भोगान मनोराजात सुख भो मनो दुख दिविधा मते सुख सुख ले विधामते भा तूषम अवस्थित बाह्य भोगाथ भोगात को बाह्य भोगाद मनोराज्या सुख दुखे द्विधा मती बाह्य विषय भोग से भी सुख दुख होता है और मनोराज्य से भी दुख होता है मन में बैठ विचार कर कुछ करता है तो बाह्य भोग से भी सुख दुख मनोराज्य से भी सुख दुख हो दो प्रकार अंतरालय सुख कभी सुख होता है कभी दुख कभी दुख ये चलता रहता है बीच में सुख समाप्त हो गया दुख उत्पत्ति हुई नहीं जो मध्य अवस्था में सुख दुख अंतरालय अवस्था में औदासीन अवस्था है सुख तो नष्ट हो गया आगे दुख उत्पन्न होने के पहले जो संधि में उत्ष्णि अवस्थित औदासीन अवस्था है ठीक है मित्र जी औदासीन कदाचार औदासीन कब होगा पुण्य का अवस्थित सुख दुख हो गया मनोराज्य से बाह भोग से सुख दुख है औदासन्य कैसे होगा दोनों के बीच में सुख दुख के अंतराल में अंतरालय एक बार नहीं दिन में सुखो दुख होता रहता है कितने अंतराल भी व्यक्ति दिन भी नहीं व्यक्ति फेद विवक्षा है बहुवचन एक बार सुख एक बार दुख दिन में इतने है क्या नहीं। दिन में कितने बार सुख होता है कितने बार दुखो और थोड़ी खुश हो गया फिर दुख हो गया फिर थोड़ी खुश हो गया फिर कोई कहता है हो गया फिर कोई कह जाए प्रशंसा कर जा बड़ा खुश है थोड़ी खुश हो गया तो दुखी रहता है ना तो सुख दुख के अंतराल कितने बार देने आते हैं बहुत अंतराल में तुष्णी अवस्थिति सुख नहीं दुख नहीं बीच में है विषय नहीं सुख नहीं दुख नहीं, नहीं, नहीं। शांत अवस्था है तुष्णी अवस्थित उदासन में ही सुबह तो यदम जागृजादी उपन्यासम तद तो इदानी दर्शयती जिसके लिए जागृजादी अवस्था का कथन किया गया अब उसको दिखाते है नका विचिता में तद्य सुखमास ब्रुवन सुखमास ब्रुवन औदासी निजानंददासी निजानंदम वक्त्यक्षो जनमोजन सुखमासन औदासीजानंदोजन अद न का मैं चिंता अस्त कोई चिंता नहीं सुखम आसे अहम अहम सुखम आसे सुखम आसे मतलब सुख ही क्रिया विशेष सुखम यथा तथा आसे सुख भोग करता नहीं सुख से बैठा मतलब सुख से सुखम यथा सात बड़ा ठीक है तो कोई सुख दुख नहीं सुख भोगता पुण्य का पुण्य में सुख भोगता नहीं सुखम यथा सात तथा आसे बैठाऊ तो दुख नहीं नहीं निजानंद भान ये उदासीन नहीं कोई चिंता नहीं कोई दुख नहीं और <coughs> सुख भी नहीं बैठा है ये उदासीन अवस्था है जो कुछ करना था कर लिया कुछ करने के आगे नहीं है थोड़ा तो शांत बैठा है तो ये उदासीन नहीं औदासीन्य काल में भी निजानंद भान अखिलोज व्यक्ति तो निजानंद का भान होता है सुख नहीं दुख नहीं विषयजन्य सुखो नहीं दुख नहीं फिर शांत बैठा है उस समय जो आनंद है वो होता है निज आनंद है उदासीन अवस्था में निज आनंद का भयन सब लोग कहते हैं अखिलो जन भक्ति सब लोग कहते है सर्वो भी जन इधानी मम का चिंता नहीं है चिंता किसी पर ग्रदी विषय है गृह विषय की चिंता होती है कोई चिंता नहीं निश्चिंत बैठा है तो बड़ा उदासीन आनंद अतः सुखम यथा होते तथा तिष्टा में ऐसे बोलता सुख से बैठा जैसे कहता हुआ क्या कहता है औदासीन काले स्वरूपानंद स्पूर्ति ब्रूत है जो तो कहता है जो विषय सुख नहीं दुख भी नहीं तो स्वरूप औदासीन अवस्था है ये अंतरा अवस्था सुख नहीं दुख नहीं विषयजन्य सुख चिंता नहीं दुख नहीं सुख भी नहीं तो उस समय स्वरूपानंद का स्पूर्ण होता है स्वरूपानंद की कहता है भ्रूत जो कहता है सुखम पृष्ठ स्वरूपानंद का स्पूरण कहता है अब तो जागरण अवस्थाया निजानंद भान मस्ती अवगंत मेरे अभिप्राय जागरण अवस्था में भी निजानंद का भान होता है जो कोई सुखन दुखने बैठा है औदासीन अवस्था है निजानंद तो निजान का भान होता है तो जागरण अवस्था में भी निजानंद का भान होता है ये समझना निजानंद औदासन अभी कहते में जो भान होता है निजानंद मानो औदासन्य अवभा मानस्य निजानंद वो जो औदासीन अवस्था में भान होता है वो यदि निजानंद है तो वो ब्रह्मान तो ब्रह्मानंद रूप हुआ निजानंद तो स्वरूपानंद है निजह अपना स्वरूप ब्रह्मानंद आ जाए यदि ब्रह्मानंद उदासीन अवस्था में हो गया तो फिर उसको वासनानंद क्यों कहेंगे पूर्वकता वासनानंदता पहले कही वासनानंदता तो वासनानंद नहीं होगा इतना संख्य कहते तो वासनानंद है मुख्य ब्रह्मानंद नहीं है क्यूँकी अहंकार सामान्य आवृतत्व आता अहंकार जागरण अवस्था में अहंकार है अहंकार सामान्य से आवृत है सुशुति अवस्था में अहंकार का भी लय हो जाता है अहंकार अवृत नहीं ब्रह्मानंद है ब्रह्मान जागृतवशन तो अहंकाराते ब्रह्मांद नहीं न ब्रह्मानंद पर करते अहमस्मितहंकार साम्छा निजानंदो न मुक्ष किंतव अहम् अहम् अस्मि अस्मि। सामान्य किं इति अहंकार सामान्य सामने अहम् अस्मि, अस्मी अच्छा अस्मि जो कहता है अहम अस्मे से ज्ञान होता है नहीं? होता है। अहम् अस्मि तो अहंकार सामान्य से आच्छादित अच्छा हमसे निजानंदो न मुख्य ये मुख्य ब्रह्म नहीं जो है ब्र्मांद मुख्य ब्रह्मंद नहीं किंतु है जो असो है तो ब्र्मानंद की वासना हीसना देवद इत्यादि विशेष शून्य नहमस्मी साम्य अहंकार हे अहमस्मी इतव रूपेण अहंकार साम आभ अहंकार साम से ढका गया ब्रह्म है इसलिए आय मुख्य न यह मुख्य उदासीवस्था में जो आनंद है मुख्य ब्रह्मानंद नहीं है तम रूप था क्या है किंत अस्तुत वासना ब्रह्मानंद की वासना है वासनानंद है उदासीवस्था है मुख्यानंद अतिरिक्त वासनानंद सदभावे दृष्टान्त है मुख्यानंद है ब्रह्मानंद उससे अतिरिक्त वासनानंद है इसमें दृष्टान्त है देते है नीर पूरी भांद शैत्यम न तलम बाहेम न भाडे बर्तन नीर पूरी तीर है जल जल भरा बर्तन में बाह्य ऐसा देखेंगे बाहर लेता है बाह्य सैतम ये, दे? नही। ये जल नहीं। नहीं। है बाहर जो है शैत्य है न तो जलम ये जल बाहर है बाह्य सैतम न तो जलम शत्य क्या है, है? जल का गुण है शीत जल का क्या लक्षण शीत स्पर्शभत्य आप शीत स्पर्शम लक्षण नीर का गुण है ये नीर के गुण से क्या होगा नीरव सत्ता अनुमति अंदर जल है इस अनुमान हो जाता है जल की सत्ता है उपलब्ध होता है यीतस्पर्श हो। उपलब्ध होता है तत्तावत जल नल नहीं द्रवत्व तो द्रवत्व तो नहीं जल नहीं तद तदित किन्द्र जल का गुण है नी का गुण निश्चयता कथमगम्य है तेन निरसता शैत्यपर्श से जल की सत्ता का अनुनाटे उपलभ्यम शहा हुआ घट में उपलब्य शैतस्पर्श विमते ये जल जन्य हे अभाविद्धांति का जलजन्यम भवित जल जन्य तो साधे शैत्यवाद हेतु क्या हुआ जल उपलब्ध उपलब्धमान शैत्य पथ जल उपलब्ध शैत्य जैसे उसमें शैत्य हेतु रहेगा जल में ठंडा तो लगता है जल शैत्य तो रहता है इसमें वो जलजन्य होता है शैत्य तो यहाँ भी शैत्य हेतु शत्य जल जन्य है तो जल का अनुदान करते है निरा शैत्य शैत्यशीत स्पर्श हो प्रकृति में क्या है कि कियत तो? ये वानानंद ब्रह्मानंद से भिन्न ब्रह्म का अनुमापक हो। कैसे होगा इत्याश्य सद्वत वासनानंद से मुख्या आनंद अनुमापक उत्तम तो तो आया तुम तो ये आया वासणानंद भी मुख्य आनंद का अनुमापक है जो तूषणीय अवस्था में औदासनी अवस्था में वासनानंद है उसे आनंद का अनुमान होता है विष्णुतो विष्णुतो हकारोद विस्मुभ्यास योग गावत सूक्ष्म विष्णुतो निजानंदोजंदोद <sous -urry sahipsane> अभ्यास योगत तो यावत अहंकार विस्मृत तो अभ्यास बार बार करने से जब अहंकार जितने जितने विस्मृत तो हो जाता है तावत तावत निजान अनुमती सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि है निजानंद का अनुमान होता है निजान जितने जितने अहंकार कम होगा इतने इतने निजानंद होता है अभ्यास योग्यता तो के कैसे ज्ञानम आत्मनि महति नियछेद तद्यक्षेद शांता ज्ञान को महति आत्मनि नियमन करे महत में समस्ती बुद्धि में तद्यक्षेद शांता उसको शांत में नियमन करे यदि श्रुति अभी निरोध समाधि अभ्यास योग है ना ये समाधि के अभ्यास करना अभ्यास करने से ये अहंकार विस्मृत होता है जब तक अहंकारादि वृत्ति रहती है तब तो, तो समाधि नहीं होती अभ्यास बार बार करने पर ये वृत्ति पहले चित्त में योगस्त चित चित्त में विभिन्न प्रकार वृत्ति चिंतन स्मरण होता है उसका रुकना है अहम ऐसी भावना भी समाप्त हो जाए तो अभ्यास ये करने पर अहंकार विस्मृत हो जाएगा तो चित्त की सूक्ष्मता हो जाती है सूक्ष्म दुष्टि होने पर तब निजानंद क्या अभिव्यक्ति होती है यावत यावत तो अहमादि वृत्ति विलय बसा चित्त से सूक्ष्मता जाए ते अहमादि की वृत्ति विलय हो जाए अहम ऐसे स्मरण नहीं रहे तो चित्त सूक्ष्म हो जाने पर तावत ता निजानंद अभिव्यक्ति निजानंद की अभिव्यक्ति होती ये अनुमान करते हैं। अनुमान प्रयोग का अत्र प्रयोग हनुमान अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षण सु संकोच विशेष होता है कम कम विस्मृत हो जाता है जब अहंकार अहंकार आँका विस्मरण हो जाता है उन क्षण में द्वितीय क्षण पक्ष द्वितीय क्षण के पक्ष बनाया उसमें क्या अनुमान करना सब पूर्व क्षणाद अधिक निजानंद आविर्भाव अहंकार विस्मरण होता है द्वितिया क्षण में और और अहंकार से विस्मरण होता है पूर्व क्षण की अपेक्षा अधिक निजानंद का आविर्भाव होता है उत्तर उत्तर क्षण में पूर्वस्मार्षण अधिक निजानंद आविर्भाव वाला है क्योंकि अहंकार संकोच विशेष कालोचक अहंकार का संकोच विशेष होता रहता है विस्मरण होता है ये होता है। अहंकार संकोच होता है, प्रथम क्षण में भी निजान है प्रथम क्षण जैसे अहंकार का संकोच हुआ उसके अभिषेक का संकोच अधिक विस्मरण होता है तो अधिक निजानंद होता है जितने जितने अहंकार का विस्मरण होगा इतने इतने निजानंद अधिक होगा अभ्यास करने पर अनुभव होता है